रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक बहत्तरवा भाग कौसम्बी ने न केवल भारतीय इतिहास के अध्ययन में बल्कि उसकी पद्धति के विकास में भी अनूठा योगदान दिया वे यह नहीं मानते थे कि इतिहास सिर्फ मृत अतीत के बारे में होता है उनके अनुसार इतिहास वर्तमान में भी जीता है इसलिए इतिहास का अध्ययन करते हुए कौसामी ने इस पर भी गौर किया कि आज लोग कैसे जीते हैं, वे क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं, वे क्या खाते हैं और कौन से गीत गाते हैं। इन सब बातों के माध्यम से कौसाम्बी ने और वर्तमान के बीच एक निरंतरता स्थापित की 1990 के दशक की शुरुआत में कोसंबी के भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण पर आधारित एक टेलीविजन धारावाहिक बना इंडिया इन्वेंटेड। जाने माने कार्यकर्ता एवं समाजशास्त्री अरविंद नारायण दास ने इसका निर्माण किया इस अद्वितीय धारावाहिक के सभी भाग अब इंटरनेट पर गूगल वीडियो पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। दामोदर धर्मानंद कौसम्बी का जन्म 31 जुलाई 1907 को हुआ उनके प्रारंभिक साल कोंकणी भाषा में बात करते हुए गोवा में बीते उनके पिता आचार्य धर्मानंद कौसाम्बी बुद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध विद्वान थे और पुणे स्थित फ्रग्यूसन कॉलेज में पाली भाषा पढ़ाते थे इसलिए दामोदर की प्रारंभिक शिक्षा पुणे में ही हुई आचार्य धर्मानंद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर थे जहां वे पाली में लिखित बौद्ध ग्रंथों पर शोध कार्य करते थे उन्नीस में अपने दूसरी हार्वर्ड यात्रा के दौरान आचार्य धर्मानंद अपने 19 वर्षीय बेटी माणिक और 11 वर्षीय बेटे दामोदर को भी अपने साथ अमेरिका ले गए तब तक दामोदर को सब लोग बाबा नाम से जानने लगे थे पहले वे कैम्ब्रिज ग्रामर स्कूल में और उसके बाद कैम्ब्रिज लैटिन स्कूल में पढ़े चार साल बाद आचार्य कोसम भारत आए, परंतु बाबा अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका में ही रुके इसके बाद वे भारत आए और उन्होंने यहाँ के महाविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश की परन्तु दोनों देशों में भिन्न शिक्षा प्रणालिया होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया इसलिए उन्नीस में बाबा अमेरिका वापस गए और उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया दामोदर अपने शरीर को चुस्त रखने के लिए नियमित रूप से वर्जिश और तैराकी करते साथ ही वे नाव चलाते और पर्वतारोहण भी करते पढ़ाई में उन्हें बहुत अच्छे अंक मिलते परन्तु एक सेमिस्टर में उन्हें तीन ए और एक बी ग्रेड मिला इससे उनके पिता नाराज हुए इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बाबा ने गर्मियों की छुट्टियों में भाषा का एक कोर्स किया। इस, का उन्हें पहले बिल्कुल भी ना था। इस कोर्स में उन्हें उनके टीचर ने ए प्लस ग्रेड दिया साथ में टिप्पणी भी लिखी की उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी को यह ग्रेड दिया है इस टिपणी को बाबा ने अपने पिता को भेजा हार्वर्ड में बाबा के कमरे में अनेक विषयों की पुस्तकें भरी रहती थी उनके कमरे में गांधी जी की एक तस्वीर भी लटकी रहती थी